समय की मांग इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि समय की मांग इस कार्यक्रम में हम लोग नेचुरल रिसोर्सेस पर बात करते हैं और पांच तत्वों पर बात करते हैं जैसे कि हमने पिछली बार एक बहुत ही अच्छा विंड एनर्जी पर बात की थी और इसके पहले हमने फॉरेस्ट काउंटिंग के बारे में बात किया था तो आज फिर हम लोग बात करेंगे फॉरेस्ट इकोलॉजी के बारे में इसकी जानकारी देने के लिए हमारे साथ डॉक्टर पाटिल साहब हैं, जिनको आप पहले भी सुन चुके हैं तो आज फॉरेस्ट इकोलॉजी क्या है उसके ऊपर बात करेंगे ये बहुत ही एकदम बड़ा चैप्टर है जिसके ऊपर डॉक्टर पाटिल जी जो है बहुत काम कर रहे हैं और उसी पर वो बात करेंगे तो आप सभी की तरफ से डॉक्टर पाटिल जी का बहुत बहुत स्वागत है इस विशेष कार्यक्रम समय की मांग में जी डॉक्टर साहब मुझे ये बताइए कि फॉरेस्ट इकोलॉजी का मतलब क्या है मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि फॉरेस्ट इकोलॉजी कितना बड़ा महत्व रखता है हमारे पृथ्वी के टैलेंट में फॉरेस्ट इकोलॉजी यानी जंगल का जो इन्वामेंट रहता है जो इकोसिस्टम रहती है उसका अगर हिंदी ट्रांसलेट करेंगे तो इसका मतलब है जंगल जंगल के अंदर जो जीवन संस्था है जो लाइफ सिस्टम है पैटर्न है जो इको सिस्टम है वो कॉम फॉरेस्ट इकोलॉजी में अगर हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या कहेंगे कि जो जंगल के अंदर जो लाइफ का पैटर्न है यानी पेड़ है पेड़ों के अलावा पशु है पक्षी है अलग अलग तरह के किताणु हैं अलग अलग तरह के अन्य तरीके के इंस्टिंग हैं तो इनको एक अलग तरह का इनको एक तरह का इन्वायमेंट लगता है जीने के लिए तो जो सारा सिस्टम को मिला के इसको फॉर्स्ट इकोलॉजी बोलते हैं और जो सिस्टम इस है इसको सिस्टम की बोलते हैं इको की बोलते हैं तो इकोलॉजी क्यों बोलते हैं क्योंकि हर एक का जीवन हर एक का जीवन हर दूसरे किसी के दूसरे किसी के ऊपर डिपेंड यानी अगर एक सिंपल एग्जाम्पल मिलेगा टाइगर है टाइगर देखिए टाइगर क्या खाता है टाइगर खाता है माँ टाइगर ही तो नॉन वेज है नॉन वेजिट तो वो तो घास तो नहीं खाता तो उनको पेट पेड़ को दिक्कत हुई मतलब ही नहीं लेकिन उनको जो खाते हैं तो जो जो टाइगर का जो खाना है वो छोटे छोटे पशु पक्षी पशु पशु पक्षी अगर फॉरेस्ट नहीं रहेंगे तो पशु पक्षी नहीं रहेंगे अगर वो पशु पक्षी नहीं होंगे तो टाइगर भी नहीं रहेगा तो आपको समझ में आया कि टाइगर का जीवन किसके ऊपर है किसका जीवन किसके ऊपर है और अगर फॉरेस्ट नहीं होगा तो पशु पक्षी भी नहीं रहेंगे तो एज सिस्टम में एक का जीवन एक का खाना दूसरे के ऊपर डिपेंड है और एक बात बताता हूँ इसका तो आपको ज़्यादा आसानी होगी तो देखो अगर पेड़ को पेड़ को अगर सनलाइट नहीं मिलेगा तो पेड़ जिंदा नहीं रह सकता क्योंकि पेड़ का क्या फोटोसिंथेसिस क्या रहता है उसका जो जीवन चक्र कैसा रहता है पेड़ का पेड़ क्या करता है दिन भर सनलाइट को अपने अंदर खींच लेता है और उसका इनर्जी एनर्जी यूटिलाइज करके वो अपना खाना बनाता है और दिन भर कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आपने लेता है और सुबह जब रात होती है जब रात होती है तब वो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेता है और जब सुबह होती है तो ऑक्सीजन बाहर निकलता है अगर सनलाइट नहीं होगा तो ये पेड़ भी नहीं जिंदा रहेंगे और एक बात बताता हूँ इसका और क्या पहलू है? देखिए, हम वाटर, वाटर का वाटर को हम अच्छे दिल से जानते हैं अगर पेड़ नहीं रहेंगे तो एक भी नदी नहीं बचेगी एक भी नदी नहीं बचेगी क्यों एक भी रिवर नहीं बचेगी क्यों नहीं बचेगी क्योंकि क्यों पेड़ जो है वो बहुत बड़ा सोर्स है बहुत बड़ा ट है वो वाटर वाटर टैंक है कैसा कैसे वाटर टैंक है जब बारिश गिरती है जब बारिश होती है तो पेड़ उस सारे पानी को अपने अंदर ऑब्जॉर्व करता है अपने अंदर उसको शोष शोश, कर के लेता है तो उसको, उसको वो पानी उसके बॉडी में रहता है उसके रूप में रहता है उसके पत्तों में रहता है और जब बारिश खत्म होती है और जब बहती तो है तो वो नदी में छोड़ देता है वो, वो, वो, वो मिट्टी में जाता है और मिट्टी का पानी जमीन का पानी फिर लैंड से होकर नदी में आता है तो देखा आपने एक सिस्टम पेड़ की वजह से वाटर में कितना इम्पोर्टेंट है। अगर वो अगर वाटर नदी है तो उसके अंदर जो जो पानी है जो जो मछली है मगरमच्छ है जो जो नदी पानी की है, उनका जोन उसके अंदर है अगर इसका अगर इसका अगर, अगर देखोगे आप तो इसका जोन फिर अगर नदी नहीं है अगर रिवर नहीं है तो एग्रीकल्चर भी नहीं है। देखा अपने एक सिस्टम है इसलिए इसको हॉल सिकोलॉजी बोलते हैं एक काम एक का, का जीवन दूसरे के ऊपर डिपेंड रहता है मैं और एक आपको सिंपल बात बताता हूँ आपने कभी गौर किया है कि दुनिया में हर दिन इतने लोग मरते हैं इतने पशु पक्षी मरते हैं जाने कि इतने जो बड़े बड़े पेड़ हैं वो मर जाते हैं उसके दाइने टूट जाती है उसमें तो तो क्या होता है आपने कभी इसके बारे में सोचा है कि हजारों सालों से पृथ्वी है यहाँ पे कितने कितने लोग डेढ़ हो चुके हैं कितने प्राणी डेढ़ हो चुके हैं कितने पशु पक्षी कितने पेड़ पत्ते इसका क्या होता है क्योंकि ये तो ज़मीन पे ही रहते, है। क्या हाँ रहते हैं क्या हवा में रहते हो क्या होता है अगर देखिए छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते जिनको सूक्ष्म सूक्ष्म कीटाणु बोलते हैं सूक्ष्म कीटाणु वो सूक्ष्म कीटाणु की वजह से आज हम जिंदा हैं क्यों जिंदा है बताता हूं मैं आपको क्योंकि जो जो डेड जो डेड एनिमल थे जो अम, जो डेड पेड़ थे जो भी डेड है वो जमीन पे रहता है तो उसको डिकम्पोज करने का काम वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म करते हैं उसको डीकम्पोज करके उसको उसका जो नाइट्रोजन इफेक्ट रहता है उसका जो डेड इफेक्ट रहता है उसको खत्म करते है और वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो खाना है वो रहता है उसको डिकम्पोज करके उसका सारा करके वो मिट में मिल जाता अगर वो माइक्रो नहीं रहेंगे तो आदमी कोई जीवन नहीं रहेगा देखिए सारे डेड इतने सारे पेड़ इतने सारे पशु पक्षी आदमी उसका कितना बड़ा पॉइनिंग इफेक्ट होगा अगर वो नहीं डिकम्पोज होगा तो।, तो देखा आपने एक का फॉरेस्ट इकोलॉजी बोलते इसलिए हमें समझना चाहिए कि हम जब एक पेड़ काटते हैं तो ये सारी इकोलॉजी डिस्ट्रोस होने का प्रोसेस चालू हो जाता है और एक बार ये काट दिया एक बार एक एक, एक बार आपने डिफॉर कर लिया तो उसको बहुत टाइम लगता है फिर उसके पिछले वाली स्थिति में लाने के लिए और कई बार तो ला भी नहीं सकते तो सारा जो इन्वामेंट है फॉरेस्ट के अंदर का फीज है वाटर है लैंड है फोरा है सोना है फ्लोरा यानी अलग अलग तरीके के पेड़ को फ्लोरा बोलते हैं और सोना यानी अलग अलग तरीके जो एनिमल्स रहते है हैं उसको सोना बोलते हैं वो है इंस्टिंक्ट है न जाने कितने पेड़ पशु पक्षी और सारों को मिला के जिनको जिनको जिनको एक अलग तरह का इन्वामेंट लगता है जीने के लिए तो उसको एक फॉरेस्ट इकोलॉजी रूप में देखते हैं जिसको हम फॉरेस्ट इकोलॉजी बोलते हैं तो हमें ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि फॉरेस्ट इज द द मेन मेन सोर्स इज़ इज़ बैकबोन ऑफ इंटायर ह्यूमन लाइफ ह्यूमन लाइफ ही नहीं है सारा जो जीवन है वो फॉरेस्ट के इर्दगिर्द ही घूमता है तो हमें धा, इतना ध्यान में रखना चाहिए कि जब भी आप पेट पेड़, पेड़ को काट देते हो तो उसको आप देखिए कि उसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट होने वाले और उसका इफेक्ट होते होते, होते आपके ऊपर ही आना और जो अंदर का सिस्टम है, ना है इतना बेहतरीन सिस्टम है कितना इसका कितना मैकेनिज्म है अंदर का अगर आप इसको जानने की कोशिश करोगे तो आपको पता चलेगा कि भगवान ने सिस्टम किस तरह से बनाई है अगर आप इस सिस्टम को अगर आप जब कभी में उसके स्ट्रक्चर को जानने की कोशिश करोगे तो आपको उसमें भगवान नजर आएगा इतना माइन्यूट माइन्यूट आदमी कभी नहीं कर सकता इतना माइन्यूट माइन्यूट उसमें इस एक का जीवन दूसरे के ऊपर दूसरे का जीवन तीसरे के ऊपर तीसरे का जीवन चौथे के ऊपर इस तरह का करके हर एक चीज का ध्यान रखा गया है मैं आपको बताता हूँ एक सादा सिंपल सा वो जो पत्ता रहता है पत्ता पेड़ का पत्ता अगर नहीं गिरेगा पत्ते अगर जमीन पे नहीं गिरेंगे तो उसके बहुत बड़े डिफेडवांटेज हैं और गिरेगे तो उसके बहुत बड़े फायदे लेकिन हम तो बोलते हैं कि पत्ते गिरना अच्छी बात नहीं है लेकिन हर टाइम हर साल पत्ते गिरते उनका मौसम रहता है तो पत्ते गिरते हैं वो जमीन के ऊपर गिरते हैं और जमीन के ऊपर गिरने के बाद वो जो माइक्रोजर ऑर्गेनिज्म है उसको डिकम्पोज करता है पेड़ जो है जैसे कि हमने बताया पेड़ खुद अपना खाना बनाता है खुद एनर्जी डेवलप करता है वाटर में तो पेड़ में अनगिनत तरीके के प्रोटीन मिनरल्स इस तरह का भंडार रहता है और वो कहाँ पे आता है उसको पेड़ में आता है पत्ते में आता है और जो पत्ता जब जमीन पर घिरता है और वो जो डिकम्पोज होता है तो उसका सर मिट्टी में मिल जाता है वो तो जमीन में मिल जाता है और ज़मीन में मिल जाने के बाद क्या होता है इसकी वजह से जमीन फर्टाइल फर्टाइल होती है और फर्टाइल जमीन की वजह से हमें एग्रीकल्चर कर सकते हैं और एग्रीकल्चर के करने के बाद हमें खाना लेता है तो देखिये इसलिए मैंने मैं बताया कि भगवान ने किस तरह का सिस्टम बनाया तो हम अब एक बात अच्छी तरह से जान देंगे कि फॉरसिकोलॉजी यानी इस सारे तरह का एक मिक्सचर है जहाँ पे पेड़ पौधे एनिमल्स रहते हैं जो एक सिस्टम में अपना अपना रोल निभाते हैं तो हमें इतना ध्यान रखना है कि पेड़ काटने से पहले आप हमें आप अगर एक बार इसको ध्यान में रखोगे तो आपको इसका इंपॉर्टेंट चाहिए डॉक्टर पाटिल जी ने बहुत ही अच्छी बातें बताया कि फॉरेस्ट टेक्लॉजी का मतलब क्या है किस तरह से एक पशु जो है दूसरे पशु पे डिपेंड करता है और उसी तरह से पेड़ पौधे भी किस तरह से अपना काम करते हैं पशु अपना काम करता है ये पूरा जो इकोसिस्टम बना हुआ है ये जो जो भी कुदरत का जो सिस्टम बना हुआ है बहुत ही वंडरफुल है और एक दूसरे पे कैसे वो निर्भर करता है पत्ते का गिरना कितना फ़ायदेमंद है वो बातें भी डॉक्टर पाटिल जी ने हमें बताया है तो इस सिस्टम को जब हम लोग समझ लेंगे और इसको समझने के बाद हम उसको अच्छी तरह से देख पाएंगे तो बहुत ही खुशी होगी वंडरफुल कुदरत का जो सिस्टम है वो बहुत ही पावरफुल है बहुत ही सुंदर है बहुत ही सिस्टमेटिक है और भी आगे हम लोग इस बात पर जानेंगे कि जैसे फॉरेस्ट इकोलॉजी है वैसे ही उद्योग इकोलॉजी का मतलब क्या होता है व्हाट इज इंडस्ट्रियल इकोलॉजी उसके बारे में बताइए सर इंडस्ट्रियल इकोलॉजी शायद आपने इंडस्ट्रियल इकोलॉजी वर्ल्ड नहीं सुना क्योंकि अभी डेवलप अभी डेवलप हुआ है अगर आप आज के साल पहले जाते जाओगे तो आपको इंडस्ट्रियल इकोलॉजी का कोई भी इसका इतना बड़ा इसका होता लेकिन इंडस्ट्रियल इकोलॉजी अब डेवलप हो चुकी है क्यों हो चुकी है इंडस्ट्रियल इकोलॉजी डेवलप आप मैं अब आप देख देख रहे हो कितने प्रॉब्लम्स आ रहे हैं क्लाइमेट चेंज का प्रॉब्लम आ रहा है फूड सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है पोल्यूशन का जाने कितने तरह के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो धीरे धीरे इंडस्ट्रियल इकोलॉजी भी डेवलप हो चुकी है इंडस्ट्रियल इकोलॉजी का क्या मतलब है जैसे कि मैंने आपको फॉरेस्ट इकोलॉजी के बारे में बताया जो सारा पैटर्न रहता है जो सिस्टम बताया स्ट्रक्चर रहता है एक का जीवन दूसरे के ऊपर रहता है इसी तरह का इसी तरह का मैकेनिज्म जो है वो इंडस्ट्रियल इकोलॉजी में रहता है देखिए इंडस्ट्रियल इकोलॉजी पहले क्या था इंडस्ट्री देखिए कोई भी इंडस्ट्री जो है वो नेचुरल रिसोर्सिस का इनपुट ले बिना नेचुरल रिसोर्सिस का इनपुट किए बिना कोई भी इंडस्ट्री नहीं हो सकती इंडस्ट्री क्या करती है इनपुट नेचुरल रिसोर्सिस का लेती है नेचुरल रिसोर्सेजा यानी जो रॉ मटेरियल वो लेती इनपुट लेते हैं उसका कन्वर्ट करके उसको मोबीसी बना के वो मार्केट में लाते हैं यानी देखिए अगर आप एग्जांपल लोगे किसी का लेदर इंडस्ट्री का लोगे, तो लेदर के लिए ले क्या लॉ रॉ मटेरियल रहता है जो चमड़ी रहती है डेड एनिमल्स की उसका हम यूज़ करते हैं और उसका कन्वर्ट करके हम चप्पल या फिर शूज़ बनाते और मार्केट में लाते देखा हमने कैसे लिया और उसमें वाटर लगता है वो क्या क्या बेसिक इंट्रेस लगता है फिर उसको वाटर लगता है फिर बिजली लगती है फिर उसको रॉ मटेरियल लगता है फिर उसको मैन पावर लगता है तो ये सारे इंस्टूट हैं ये सारे मटेरियल हैं, जो इंडस्ट्री नेचर से लेती है उसको कन्वर्ट करती है और उसको कन्वर्ट प्रोडक्ट में करके मार्केट में लाती है देखा आपने एक कैसी है, ये कैसी इकोलॉजी है कैसे इंडिपेंडेंस सिस्टम कैसी है इंडस्ट्री क्या होता है एक अगर वाटर नहीं है तो कोई प्रोडक्ट में नहीं बनेगा बने अगर रॉ मटेरियल नहीं है तो कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा मैन नहीं तो बनेगा एनर्जी नहीं बिजली नहीं तो बनेगा तो एक का डिपेंड दूसरे के ऊपर है ए तो वो है वो ही तो ए तो इसी तरह का एक सिस्टम है तो इंडस्ट्री लेती है नेचर से और उसको कन्वर्ट करके बनाती है ये इसको बोलते हैं हम इंडस्ट्रियल खुलाते इतना ही इसका मतलब इतना ही सीमिक नहीं है इसका अलग दूसरा क्या मतलब है क्योंकि प्रोडक्ट हमने बना लिया लेकिन जब प्रोडक्ट बनाते वक्त उसमें जो इंफ्लुएंस आते हैं उसमें जो अलग अलग तरह के आउटसुच हाथ पड़ता है यानी कि जैसे कि पॉल्यूशन है जो इंडस्ट्रियल जो, जो वेस्ट मटेरियल है वो कहाँ पे जाता है लैंड में जाता है लैंड में छोड़ देते हैं या फिर वो कहाँ पर छोड़ दे पानी में छोड़ देते हैं तो उसका जो या फिर जो दुआ होता है वो आसमान में जाता है तो उसका वो बैकवर्ड लिंकेज से फॉरवर्ड लिंकेजेस है अगर वो जो अपनी दुबा छोड़ा है या फिर जो अपने ग्लास वेस्ट मटेरियल छोड़ा है और वो अगर वो वेस्ट मटील नदी में जा मिला नदी में क्या नदी में जो अलग आ, मत, अलग तरह के अलग अलग तरह के फिश है वो तो मर जाएंगे डेड मर जाएंगे अगर वो मर जाएंगे तो उसके ऊपर जो फिशिंग कम्युनिटी है वो उनको प्रॉब्लम हो जाएगी अगर वाटर में छोड़ देंगे वो आप नदी में छोड़ देंगे तो वाटर पोल्यूटेड होगा तो पीने के लिए पानी का प्रॉब्लम आ जाएगा पील उसके लिए प्रॉब्लम आ जाएगा अगर आप भुआ आसमान में छोड़ देंगे तो उसका तो गैस बन जाएगी उसको कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगा और वो सीधा सीधा कॉन्ट्रीब्यूट करेगा क्लाइमेट चेंज के ऊपर आप समझ में मैं क्या बता रहा हूँ उसका इंटर जी। अगर वो आप वेस्ट मटेरियल अब जमीन पे छोड़ दोगे तो जमीन बंजर हो जाएगी जमीन बंजर हो जाएगी तो, तो देखा आपने कैसा एक का डिपेंडेंसी दूसरे के ऊपर है दूसरे का डिपेंडेंसी तीसरे के तो ऊपर है ये सारी सिस्टिमें सारी इंडस्ट्री तो अभी अभी क्या हो रहा है अभी जो एडवांस जो नॉलेज फील आ रही है इंडस्ट्री खुलाज इस तरह की इस तरह का सोचने के बारे में तो इसके तरीके सोचने यानी क्या अगर एक प्रोडक्ट बनाना है अगर एक इंडस्ट्री स्टाब्लिश करनी है तो उसके बैकवर्ड लिंकेजेस क्या है तो उसके फॉरवर्ड लिंकेजेस का है यानि इंडस्ट्री खुला जिसमें इंजीनियरिंग है यानी कौन कौन सी मशीनरी लगेगी उसका मेकेनिज्म क्या होगा टेक्नोलॉजी क्या होगी उसके साथ साथ इतनामिक जाता है यानी वो वर्कआउट होगा कैसे होगा वर्कआउट किसका बेनिफिट कि, कितना कॉस्ट बेनिफिट का एनालिसिस होगा उसके बाद सोशलॉजी भी आता है सोशलॉजी यानी कि सोसाइटी पे इसका क्या इफेक्ट होगा क्योंकि आपने प्रोडक्ट तो बना लिया प्रोडक्ट तो बना लिया लेकिन इसका प्रोडक्ट का इम्पैक्ट क्या होगा इसका सोसाइटी तो के ऊपर क्या इम्पेक्ट होगा उसके बाद टेक्सोलॉजी आता है एंड नेचुरलोर्सिस आता है के बिना तो कोई भी इंडस्ट्री बना नहीं सकते तो ये सारी इंडस्ट्री को तो हमें ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि अगर आपको एक आपके आसपास पास की इंडस्ट्री है इंडस्ट्री सिर्फ एक प्रोडक्ट बनाने की फैक्ट्री नहीं है उस इंडस्ट्री का उस फैक्ट्री का प्रोडक्ट का तो आपके जीवन के अगर देखिए आप कोई देखिए अगर एक सिगरेट की फैक्ट्री है तो मैं सिगारेट नहीं पीता तो मेरा मानना है कि उसका मेरे से क्या लेना देना मेरे तो पिता नहीं सिगारेट वो तो मेरे लिए नानी ने जो सिगारेट पिएगा उसके लिए उसका इम्पैक्ट होगा ये बात गलत है क्योंकि उस फैक्ट्री को सिगारेट बनाने के लिए कई सारे कई सारे इनपुट लगते हैं और म, वो सिगारेट बनाने बनाने के समय वाइट वॉइल मिक्सिंग दिगारेट जरा मिनी आउटपुट जरा मिनी आउट टू डूंग आउट ऑफ द फैक्ट्री यानी जो तो अलग अलग तरह के यानी धुआ निकल जाता है इसमें प्रोसेस घूमने उसका वेस्ट जाता है वो तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार के तो आपका ऑफेक्ट होगा ही होगा तो आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि अगर एक फैक्ट्री कहीं पे आपके सामने है कहीं पे पर डूबे तो उसका सीधा सीधा आपका असर तो आपके आपके ऊपर भी आएगा नेचुरल रिसोर्सिस ऊपर भी आएगा और ये सारे बैकवर्ड फॉरवर्ड निकलिए उसका खेलें तो अगर आप ये अच्छी तरह से समझ लोगे तो आपको इस सारे इकोनॉमी के बारे में पता चलेगा क्योंकि ये देखिए अभी क्लाइमेट चेंज का जो इशू है या फिर फूड इनसिक्योरिटी का जो इशू है इन्वायरमेंट डिगेटेशन का इशू एक दिन में तो पैदा नहीं हुआ एक फैक्ट्री ने तो पैदा नहीं किया इस छोटे छोटे छोटे वजह से एक फैक्ट्री दो फैक्ट्री तीन फैक्ट्री चार फैक्ट्री पाँच ऐसे करके लाखों करोड़ फैक्ट्री को मिला के ही हुआ है तो शुरुआती तो इसे एक ही से हुई है ना तो आपको ध्यान में, आप आप तो है, है, तो आप में रखना पड़ेगा इसका के जिसका निकलता है, निक है। क्योंकि सीधा सीधा आप आपके ऊपर ही होगा चाहे आप उस फैक्ट्री के प्रोडक्ट को यूज करो ना करो वो अलग बात है तो इंडस्ट्री कॉलेज बोलते अभी तो जो पहले की इसके ऊपर इतने चर्चा नहीं होती थी पहले तो हम क्या देखते थे कि हाँ इसकी इन्वायरमेंट के इफेक्ट जितना हो रहा है इसका मैं आपको सीधा एक भारत बताता हूँ अभी अभी जब आपको शेयर में अभी इंडस्ट्रियल इकोलॉजी या नेचुरल रिसोर्स मैं अभी शेयर मार्केट में क्लोध कर कनेक्ट करता हूँ कैसे मैं आपको बताता हूँ शेयर प्राइस कैसे दे जाते हैं पहले जो था वो तो शेयर मार्केट जो था ना वो पहले से मार्केटिंग के बारे में ही सोचा करते थे शेयर मार्केट यानी शेयर प्राइस यानी मार्केट का इशू का इश्यू लेकिन धीरे धीरे धीरे धीरे नेचुरल रिसोर्सेज में प्रॉब्लम आने की वजह से नैचुर रिसोर्स की प्रॉब्लम आने की वजह से हमें पता चला कि एक्चुअली इसका बेस क्या है देखिए अगर स्टील की फैक्ट्री है तो स्टील स्टील बनाने के लिए क्या लगता है आपको बॉक्साइड लगता है बॉक्साइड तो कहाँ से आता है माइनिंग से आता है माइनिंग कहाँ रहती है फॉरेस्ट में रहती है यानी वो नेचुरल रिसोर्स अभी सपोज एक फैक्ट्री अच्छी तरह से रन कर रही है उसका बहुत बड़ा प्रोडक्शन है उसका मार्केट बहुत नाम है तो ऑब्वियसली उसका शेयर प्राइस भी बड़ा होगा उसके शेयर भी बड़े दामों में होगा मार्केट में लेकिन सपोज़ आप एक बात समझिए कल वो बॉक्साइड मिलना ही बन गएगा वो नेचुरल रिसोर्स जो बॉक्साइड का मिनरल तो वो ख़त्म हो गया माइन खत्म होगी अगर माइन खत्म होगी तो बॉक्साइड मार्केट इंडिया फैक्ट्री में जाएगा नहीं फैक्ट्री में जाएगा नहीं रॉ तो उसके बनेगा नहीं स्टील बनेगा नहीं तो मार्केट में नहीं आएगा अगर मार्केट में प्रोडक्ट नहीं है तो मार्केट में प्रोडक्ट न होने से वजह से क्या होगा कि लोगों को मार्केट में पता चलेगा कि ये फैक्ट्री तो में प्रोडक्ट नहीं है इसका तो फंक्शन बंद हो चुका है इसका सीधा सीधा शेयर तो आपके शेयर पाइस ढप से नीचे आ जाते आपको पता चला कैसे में बता रहा हूँ तो अब ये जो बातें है वो इंडस्ट्रियल इकोलॉजी में से आ रही है कि नेचुरल रिसोर्सेस को अगर आपने सही तरीके से प्रिजर्व नहीं किया इसको प्रिजर्व नहीं करोगे तो आपका इसका सीधा सीधा अपर आपके बिजनेस में ही होगा तो आप जब इस सपोज आप न, जिसकी मैंने बताया अगर आप स्किल बना रहे हो तो आपका यूज करते हो तो आपको क्रश्य करना पड़ेगा आपको उसका यूज़ करते वक्त पूरी तरह से ध्यान रखना पड़ेगा ताकि ये खत्म ना हो और ये सीधे सीधे सालों साल चले और आप इस सालों साल चलने के वजह से आपकी फैक्ट्री भी सालों साल चलेगी तो आपको इसमें इकोनॉमिक्स भी है इसमें बिजनेस इफेक्ट भी है और इसमें नेचुरल रिसोर्सेस के बारे में इन्वायमेंट इफेक्ट भी है तो ये सारा पैकेज है तो आपको ये सारी बातें समझ पड़ेगी वो तो तो तो समय की मांग इस कार्यक्रम में आप डॉक्टर पाटिल साहब को सुन रहे हैं और बहुत ही अच्छी बात उन्होंने बताया की उद्योग इकोलॉजी का मतलब क्या है जैसे की फॉरेस्ट इकोलॉजी के बारे में हमने जानकारी हासिल की पहले उसके बाद उन्होंने बताया कि इंडस्ट्रियल इकोलॉजी का मतलब सीधे सीधे उन्होंने बताया कि जब तक अगर जंगल नहीं है और जंगल में जो माइंस हैं वो अगर प्रोडक्ट प्रोडक्ट आपको नहीं देंगे तो फिर आप जो है आ, सामान ही लोगों को नहीं दे पाएंगे और मार्केट में वो चीज़ें सेल नहीं होगी तो फिर वो सीधा सीधा जो है स्टॉक एक्सचेंज जो है शेयर मार्केट जिसको कहा जाता है वो बंद भी हो सकता है तो मार्केट भी अगर शेयर मार्केट भी है तो वो फॉरेस्ट की वजह से है और फॉरेस्ट भी है तो उसके वजह से ही सारी चीज़ें आपको मिलती उसके वजह से ही उद्योग जगत है अगर जंगल नहीं होगा तो उद्योग भी नहीं होगा उद्योग जगत ही नहीं होगा तो ये एक दूसरे के ऊपर कितना डिपेंडेबल है वो हम पाटिल साहब की जो बातें हैं उससे समझ रहे हैं और भी बहुत सारी बातें हैं समझने की लेकिन अभी लेते एक सा ब्रेक, सुनते एक बहुत ही प्यारा सा गीत उसके बाद फिर से डॉक्टर पाटिल जी को सुनेंगे आगे और आप सुन रहे हैं ब्रह्म का सामुदायिक रेडियो रेडियो माधुबन नाइन्टी पॉइंट पर समय की मांग सुनते रहो मस्कराते रहो तुमको देखा तो ये खया नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है समय की मांग इस कार्यक्रम में और बात कर रहे हैं हम लोग डॉक्टर पाटिल जी के साथ और बहुत ही अच्छी बातें जो है इकोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं जंगल और इंडस्ट्रियल इकोलॉजी के बारे में उन्होंने बात बताई अब मैं एक और सवाल पूछना चाहूंगा वॉट इज एनवायरमेंट सर्विस काउंटिंग यानि पर्यावरण का जो सोशल हिसाब किताब है तो जरूर बताइए ये क्या चीज़ है वॉट इज एनवायरमेंट सर्विसेस अकाउंटिंग समझ आपने काफी अच्छे सवाल पूछा है और ये सवाल का इम्पोर्टेंस इतना है और ये सवाल इतना डिफिकल्ट है कि अभी भी सारे विश्व में इकोसिस्टम सर्विस अकाउंटिंग कैसी होनी चाहिए प्रॉपर्ली वो तो किसी को अभी समझ में नहीं आया है कि जिन जिनों ने इसका ट्राई किया है इकोसिटम अकाउंटिंग करने का वो उन्होंने छोड़ दिया है कि उन्होंने पता भी की नहीं हम इसका हंड्रेड परसेंट इकोसिस्टम सर्टम सर्विस अकाउंटिंग नहीं कर सकते हैं मैं भी अभी जो जिसके ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ वो सर सर्च इको सिस्टम सर्विस अकाउंटिंग के ऊपर ही रिसर्च करता हूँ काफ़ी बड़े काफ़ी मौल्यवान और काफी महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है ये अब इसको हमें ये न करने की वजह से जो हम भुगत रहे आज क्लाइमेट चेंज डिग्रेडेशन हुआ, ये इसके वजह से अगर हम इसको पहले करना शुरू कर देते थे अगर इसका एक कुछ पहले मेकेनिजम रहता था, था तो इतना हमें अभी आज प्रॉब्लम नहीं आता था तो इको सिस्टम सर्विस आप आप हम अब अब हम अब बिजनेस का अकाउंटिंग करते हैं उसमें क्या करते हैं कि हम बिज़नेस का कौन करते हैं तो उसमें क्या करते हैं कि हमारा कितना रिसोर्सेस गया और हमने उसमें कितना प्रॉफिट लिया दिया कितना हमने और पाया कितना इससे हम एक अकाउंटिंग करते हैं बिजनेस तो हमें क्या पता चलता है कि हमारा हमें प्रॉफिट कितना होगा और लॉस कितना होगा अगर हम प्रॉफिट और लॉस ही नहीं और अकाउंटिंग ही नहीं करेंगे तो बिजनेस में क्या चल रहा है ही नहीं पड़ेगा फिर क्यों करना अगर आप लॉस ही हो रहा है तो क्यों करना तो उसमें काम करते हैं कि हर एक चीज़ का हम हिसाब हिसाब लगाते हैं यानी कितना रॉ मटेरियल गया कितना सैलरी दिया आपने कितना आपको स्टेशनरी लगा, तो हर एक का आप वैल्यू फिक्स करते हैं और आप डालते कितने हो और आपको आता कितना है ये आप बताते हैं उसके बेसिस पे आप ऊपर अपना प्रॉफिट लॉस डिपेंड हैं और उसके ऊपर अपना बिजनेस डिपेंड करता तो यही बातें जो है वो इन्वामेंटल तो सर्विसेज अकाउंटिंग के ऊपर भी लगते हैं इन्वायरमेंटल तो सर्विसेज यानी क्या हम इसको पहले जान देते हैं इन्वायरमेंटल तो सर्विसेज यानी क्या जो इन्वायरमेंट हमें अलग अलग तरीके की सर्विसेज देता है जो फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है जैसे कि मैं बताता हूँ आपको ऑक्सीजन मिलता है ऑक्सीजन की वजह से क्या आप जिंदा रह सकते हो नहीं रह सकते वो कहाँ से आता है इन्वायरमेंट से आता है ठीक okay? और क्या होता है फॉरेस्ट जो है पेड़ जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जॉर्व करता है और कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जॉर्व करने कार्बन डाइऑक्साइड हो या पर अलग अलग तरीके के गैस इमिशंस हो पोल्यूशन हो फॉरेस्ट ऑब्जॉर्व करता है और उसको कन्वर्ट करता है एनर्जी में और उसको कन्वर्ट करता है ऑक्सीजन में अगर वो फॉरेस्ट वो कन्वर्ट नहीं करेगा तो सारे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड होगा अगर कार्बन डाइऑक्साइड हो तो कार्बन डाइऑक्साइड में आदमी जिंदा नहीं रह सकते पॉइजन नहीं नहीं जिंदा रहता तरीके से फॉरेस्ट की इन्वायरमेंट कर वाटर मिलता है अगर पानी नहीं मिलेगा तो क्या आपका क्या रहेगा और आपको अलग सर्विसेस यानी आपको फिर फॉरेस्ट आपका जो जमीन जम्मी जमीन है आपकी लैंड है उसको होल्ड करता है इससे आपको स्लाइडिंग नहीं होती इसका जमीन का इरोजन नहीं होता लैंड इरोजन नहीं होता लैंड इरोजन हो गया तो आपको फर्टिलिटी खत्म हो जाएगी अगर फर्टिलिटी खत्म हो गई तो आपको अलग कल्चर तो प्रोडक्शन ऑफ खाना बीना कुछ नहीं मिलेगा फिर इसको हम सर्विसेज बोलते हैं मैंने आपको हजारों सर्विस है मैंने आपको तीन चार सर्विस नहीं बताए ये तो मिलती है आपकी, अगर ये सर्विस ना मिले तो आपका जीवन क्या रहेगा तो आपको फुकट की मिल रही है आपको बिना इन कोई कॉस्ट ले बिना मिल रही है, लेकिन क्या इनका कोई कॉस्ट नहीं है क्या ये इसका कोई नहीं है इसका बहुत बड़ा वैल्यू है तो इसका वैल्यू डिनेशन करना इसका वैल्यू करना इस इसका, और इसका करना, यानी का अगर ये बातें हमने पहले की होती तो हमें नहीं मैं आपको इसको सीधा एग्जाम्पल बताता हूँ देखिए आप चाइना और इंडिया के बीच में अभी प्रॉब्लम आ रहा है तिबेट के तिबेट के रीजन के ऊपर प्रॉब्लम आ रहा है तो तिबेट तो में क्या है मैं बताता हूँ आपको तिबत में दुनिया का जितना वाटर रिसोर्सेस है सोर्सेस है उसके फोर्टी परसेंट चालीस परसेंट सोचे थी सारे टिबेट में ही साउथ एशिया में सारा जो पीने का पानी जाता है बड़ी बड़ी जो नदियाँ हैं वो टिबेट में से आती है या ब्रह्मपुत्रा हो या अनेक तरह की गंगा अनेक तरह की नदियाँ जो टिबेट में आती है जो सारे ही एशिया में जाती है अभी चाइना ने क्या किया है कि चाइना ने जहाँ से वो पानी आता है नदियों का टिबेट से वहाँ पर उन्होंने बांध बनाने चालू किए डैम बनाने चालू किया और पानी वो क्या सारे सारे डिवर सारे डिवर का पानी वो जो है वो उन्होंने कन्वर्ट करके जहाँ पे उनको जहाँ पे उनको चाहिए अंदर चाइना में वो पानी तो आधे से ज़्यादा चाइना में पानी का प्रॉब्लम है वो सारा पानी वो कन्वर्ट करके वो अलग तरीका सिस्टम बना के वो ले जाए तो उसके क्या तो नीचे जो पानी आ रहा है इंडिया में आ रहा है पाकिस्तान में आ रहा है बांग्लादेश में आ रहा है अलग अलग तरीके थाईलैंड जा रहा है नीचे जा रहा है तो पानी नहीं मिलेगा तो आप ये समझो अभी जो इंडियन गवर्नमेंट है और सारे जो एशिया वो चिंतित हो चुका है कि तो पानी अगर नहीं तो क्या आपको समझना है मैं क्या बात बता रहा हूँ आपको अभी का पानी का मतलब पानी का सर्विस सर्विस से वो नेचर दे रहा है आपको तो हर एक सर्विसेज का कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट है जब आप चाइना उसको ले जा रहे तो हमें पता चले कि अगर ये पानी नहीं तो क्या करूँगी तो पानी तो आपको बेच के लाना पड़ेगा ना अब जैसे एक बोतल लेते हो बोतल तो जब पानी लेते अगर आप झरने के पास जाओगे तो पानी तो फिर पहुँच पीते हो उसका क्या झरने को आप पैसा देते हो नहीं लेकिन आप मार्केट में जाते जा हो बाटल खरीदते हो तो, उसको पैसा देते हो तो ये भी तो हर एक का कुछ ना कुछ, कुछ मॉल है जो फॉरेस्ट का हो फॉरेस्ट में जो सर्विसेज हो या फिर अलग अलग तरह के पेड़ पशु जो सर्विसेज इसका अलग अलग हर एक का कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंस है जिनों हमने सर्विस अकाउंटिंग यानी क्या है हर एक का हर एक का वैल्यू करना और उसके वैल्यू करने के बाद उसको अकॉर्डिंग करना तो हमें पता चलेगा कि हमारे वजह से कोई लॉस कितना हो रहा है यानी आपने टी कटवा दी यानी आपने फैक्ट्री डाल दी तो उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड जा रहा है अगर उस वो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं जाएगा तो आपको कौन कौन सी बीमारी मिलती आपको कौन कौन सी लॉस हो तो अगर आपको बीमारी होगी तो आप जाओगे डॉक्टर के पास ना तो डॉक्टर पैसा दोगे तो वो जो है वो तो वो जो है ना वो तो तो कॉस्ट है ना अगर तो वो आपको तो टालना है तो क्या करना पड़ेगा कि इन्वायमेंटल सर्विसेस के पास जाना पड़ेगा तो वो कॉस्ट ये जो बारीक बारीक चीजें हैं इसको ध्यान में रखते हुए मध्यनजर रखते हुए हम इसको वेल्यूशन करेंगे यानी अगर ऑक्सीजन दे रहा है तो ऑक्सीजन का क्या वैल्यू अगर वाटर पेड़ की वजह से लैंड एरोजन नहीं है तो क्या वैल्यू रहेगा जो मिला मिला के अकाउंटिंग बनता है, अगर ये हम अकाउंटिंग एक करेंगे तो अभी तक नहीं हुआ प्रॉब्लम क्या है इसमें? आप कैसे करेंगे? अगर पेड़ तो पानी आ रहा है लेकिन कुछ ना कुछ तो कर सकते हो जिसके वजह से क्या होगा कि इसका इंपॉर्टेंस इस पता चलेगा नहीं तो ये डिस्टर्ब हो जाएगा तो ये सारी चीज़ें जो आती है वो इन्वामेंटल सर्विस अकाउंटिंग के मद्देनजर आती है तो आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि जो जो आपको सर्विस मिलती है आप जो सांस ले रहे हो आप जो खाना खा रहे हो आप जो पानी पी रहे हो इसका ऑफ कॉस्ट आप नहीं है इसका कुछ ना कुछ तो वैल्यू है और कुछ छोटा मोटा वैल्यू नहीं बहुत बड़ा वैल्यू है बहुत बड़ा वैल्यू है इसका बहुत बड़ा वैल्यू तो आपको ध्यान में रखना है कि जो आप कर रहे हो होकर है ये जो है विदाउट कॉस्ट नहीं है इसका हर एक का कुछ ना कुछ तो वैल्यू है तो आप इसमें इस्तेमाल करते हुए जैसे कि आप अगर होटल में जाते हैं और पचास रुपये सौ रुपये दे खाना खाते हैं और वो उसका अच्छी तरह से खाना खाते होते तो नमस्कार तो आप सुन रहे मधुबन नाइन फोर एफ एम पर डॉक्टर पाटिल जी ने बहुत ही अच्छी तरह से बताया की जो पर्यावरण का सेवा लेखा जो है उसके बारे में उन्होंने बात की पर्यावरण जो हमारी सेवा करती है उसका अगर हम लोग हिसाब किताब नहीं रखेंगे लेखा जोखा नहीं रखेंगे तो आने वाले समय में हमारे लिए बहुत दिक्कतें हो सकती हैं ये वो बता रहे थे तो चलिए आगे बढ़ते हुए एक और गीत हम सुनेंगे आप सुन रहे हैं ब्रह्म का सामुदायिक रेडिस्टेशन रेडियो नाइन्टी 90.4 एफएम पर समय की मांग और बहुत ही अच्छी बातें हैं डॉक्टर पाटिल जी से हम सुन रहे हैं तो चलिए गीत के बाद फिर से लौटते हैं और पाटिल जी से बात करते हैं make the world all the continents and the oceans of the world unite people and the nations of नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और डॉक्टर पाटिल जी हमारे साथ है समय की मांग इस कार्यक्रम में और बात कर रहे हैं पर्यावरण पर किस तरह से हम उसकी जो सेवा ले रहे हैं जैसे पानी अगर हम झरने से पीते हैं तो वहां पैसा नहीं देते हैं लेकिन वही पानी अगर हम दुकान से बोतल में खरीदते हैं तो पैसा देना पड़ता है बहुत ही अच्छी एग्जाम्पल उन्होंने दिया है तो जैसे फल हम अगर पेड़ से तोड़ के खा लेते हैं तो वहाँ भी पैसा नहीं देना पड़ता लेकिन वही फल अगर हम मार्केट में जा लेते हैं तो पैसा देना पड़ता है तो प्रकृति हमारी कितनी सेवा करती है पर्यावरण का जो सेवा हमको मिल रहा है उसका भी हमें हिसाब किताब रखना होगा तो चलिए आगे हम लोग एक और बात डॉक्टर पाटिल जी से मैं पूछना चाहूँगा कि व्हाट इज़ ग्रीन इकोलॉजी मना ये पर्यावरण का जो अर्थव्यवस्था है या पर्यावरण की जो अर्थव्यवस्थाएँ या परिस्थिति को जिसको कह सकते हैं अर्थव्यवस्था की उसके बारे में बताइए सर हाँ जी ना मैं काफ़ी अच्छा सवाल पूछा कि अभी जो ग्रीन इकोनॉमी अभी जो इकोनॉमी अभी सारी दुनिया को सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं चाहिए क्योंकि इसको इस इसके बारे में सारी दुनिया को अभी पता चल चुका है कि सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ से अभी कुछ नहीं हो सकता यानी यानी इसका मतलब क्या है अगर आप एक फैक्ट्री लगाओगे एक फैक्ट्री लगाए उसके फैक्ट्री फैक्ट्री में आप प्रोडक्शन मिलेगा आपको काम मिलेगा ये तो आपको इकोनॉमिक ग्रोथ हो लेकिन उस फैक्ट्री की वजह से आप कितने पेड़ कट करोगे उस तो फैक्ट्री की वजह से कितना रुआ आएगा कितना कारोबार तो इसका कहीं ना कहीं आपको ऊपर ही आसन होगा तो अभी दुनिया क्या चाहती है हमें सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं चाहिए हमें आदि ग्रीन इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए यानी ग्रीन इकोनॉमिक ग्रोथ यानी क्या पहले हमें इसके लिए ग्रीन इकोनॉमी समझना पड़ेगा ग्रीन इकोनॉमी यानी क्या हम जब भी कोई इकोनॉमिक प्रोडक्शन बनाते हैं जब भी हमारी इकोनॉमी कंसेप्ट हमें उसमें क्या करना है कि अगर कोई प्रोडक्ट हम बना रहे हैं तो उससे हम इन्वायरमेंटल जो जो जी अलग अलग तरह के रिस्क है वो हम मिनिमम रखने हैं और उसके लिए जो हम अलग अलग तरह के इन्वामेंटल रिसोर्सेज यूज़ करें उसको ऑप्टिमम यूज़ करना है और इससे करके हमें वो प्रोडक्ट बाहर निकालना है तो हमें इसको ग्रीन इकोनॉमी यानी अगर आपने एक फैक्ट्री डाल दी तो हमें ध्यान रखना है फैक्ट्री में जो आप रॉ मटेरियल करने वाले हैं फैक्ट्री में जो आप बेसिक इनपुट यूज़ करने वाले हैं यानी रॉ मटेरियल है पानी है तो या फिर बिजली है उसको आपको ऑप्टिमम तरीके से यूटिलाइज करना पड़ेगा उसको आप वेस्टेज नहीं करना पड़ेगा अगर वेस्टेज करोगे तो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा और जब वो प्रोडक्ट निकालोगे तो उसमें उससे जो आप में में जो डुबा जाएगा उसमें जो अलग अलग तरीके के इंप्लुंस बाहर आएंगे जो वेस्ट आएगा वो उसको आपको सही तरीके से उसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा वो आप वो जो वो जो वेस्ट मटेरियल वो आप नदी में नहीं छोड़ सकते वेस्ट मटेरियल जो आप खुले में नहीं छोड़ सकते उसको आपको रीयूज करना पड़ेगा उसको आपको री करके उसमें से कोई प्रोडक्ट बाहर निकालना पड़ेगा तो ये ये जो सारी सिस्टम है ये सारी सिस्टम है तकलीफ को आप रीन में कौन कौन सी आता है इसमें सोशल सोशल एंगल आता है इन्वायमेंटल एंगल आता है और इकोनॉमिक एंगल आता है इसमें सस्टेबिलिटी आती है इक्विटेबल इक्विटेबिलिटी आती है वाइबिलिटी आती है और बेनिफिट आता है यानी कोई भी अगर आप प्रोडक्ट बनाए कोई भी इकोनॉमी है कोई भी आप प्रोडक्ट बनाए तो उसको आपको क्या पाना कि उस प्रोडक्ट का सोसाइटी तो के ऊपर क्या इम्पैक्ट हो रहा है ये आपको अगर आप सिगारेट बना रहे हैं और अल्कोहल बना रहे हैं तो उसका सोसाइटी के ऊपर क्या इम्पैक्ट हो रहा है अगर एक आप फर्टिलाइजर बना रहे हो तो उसका अगर कोई गैस बना रहे हो तो उसका सोसाइटी के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा उसका इन्वायरमेंट पे पर क्या इम्पेक्ट होगा क्या, हो क्या इसके वजह से इन्वायरमेंट खतरे में आएगा क्या इसके वजह से इन्वामेंट का लॉस होगा क्या इसके वजह से क्योंकि अगर इन्वामेंट का लॉस होगा तो उसमें डिज़ास्टर भी होगा अगर इन्वायरमेंट रिस्क बढ़ेगी तो उसमें डिज़ास्टर क्या क्या इन्वायरमेंट आप खतरे में डालोगे जैसे कि आप कार्बन डाइऑक्साइड का प्रमाण और गैस का प्रमाण जो है वो ज़्यादा हो गया इसके वजह से क्या होगा हुआ कि क्लाइमेट चेंज होगा यानी क्लाइमेट ने अपना रूप बदल दिया क्लाइमेट तो रूप बदलने से क्या हो गया कि जो हमारे ग्लेशियर थे ग्लेशियर का जो जो ग्लेशियर थे वो पिघलने चालू हो गया वो पिघलने चालू हो से क्या हो गया कि नदियों में अचानक बाहर आने लगे वो अचानक बाढ़ने वजह से क्या हो गया सारा तो मौसम ही खराब हो गया ना वो तो सारा पैटर्न भी खराब हो गया उसके वजह से जो सी लेवल उसका इंक्रीज हो गया इंक्रीज हो गया सी लेवल का इंक्रीज होने की वजह से क्या हो गया कि जो आइसलैंड है आइसलैंड कंट्रीज में वो उनका जीवन ही खतरेनाक है बिन, बा, बिन मौसम बारिश होने लगी बिन मौसम बारिश होने की वजह से क्या हो गया कि आपका एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी खत्म हो चुका खत्म होने के लिए आया उसका होने लगा देखो अगर आप इन्वायरमेंट रिस्क बढ़ाओगे तो उसका डिजास्टर दिस्ट, इम्पैक्ट वो भी बढ़ेगा तो आप मैं आपको आप समझ रहे हैं ना इसका इंपैक्ट इसका जो रिलेशन क्या है जी। इसके ऊपर क्या होगा इसलिए जो जो भी आप इकोनॉमी है देखिए ये बात आप ट नहीं सकते कि इकोनॉमी तो सस्ते नहीं हो सकते हर चीज़ इंडस्ट्री जरूरी है इंडस्ट्री जरूरी है प्रोडक्शन सारी चीज़ें जरूरी है अगर आप उद्योग नहीं लगाओगे तो समाज आगे नहीं बढ़ेगा तो हम इसको टाल नहीं सकते तो हम क्या कर सकते हैं कि इसका जो रिस्क है इसका जो इम्पैक्ट है वो मिनिमम कर सकते जहाँ जहाँ हम ऐसी चीज़ें प्रोविड करेंगे जिसका इन्वायमेंट के लिए भी बेनिफिट है इसका सोशल सोसाइटी के लिए भी बेनिफिट है और उसका इकोनॉमिक भी बेनिफिट है हम ऐसी चीज़ें प्रोविट करेंगे तो हमें आगे जाके प्रॉब्लम नहीं होंगी हमें आज जो प्रॉब्लम हो रही है इनसिक्योरिटी की हो या फिर क्लाइमेट चेंज की हो मैंने आपको बताया क्योंकि हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन के मैंने एक बार वंदना शिवा का लेक्चर सुन रहा था वंदना शिवा ने क्या बोला कि हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन तो की इंडिया में लेकिन उसका हमने डिजास्टर इंपैक्ट नहीं अंडरस्टैंड किया तो उसका हमने बैकवर्ड लिंकेजेस नहीं अंडरस्टैंड ग्रीन रिवॉल्यूशन करने के लिए हमने क्या किया कि तो हमने इन औरगेनिक ग्रोथ हमने ओ अलग अलग तरह के फर्टिलाइजर दिए अलग अलग तरीके केमिकल दो देखे उन्होंने हमने इन्वाटली क्रॉप को डेवलप किया वो आने लगे लेकिन जो हमने दोष दिए थे उनको जो हमने अलग अलग तरीके के फर्टिलाइजर दिए थे वो तो पॉइनिस थे ना तो वो सीधा हमारे खाने में आ चुके आ गए और खाने में आने के बाद वो हमारे शरीर के अलग अलग तरह के डिसीज लगे तो वंदना शिवा ने विथ प्रूफ ये क्या हमें तो ग्रीन रिवॉल्यूशन भी की लेकिन ग्रीन डिवोल्यूशन के करने के चक्कर में हमने ये चीज़ें तो क्या ये आप इकोनॉमिक क्या है आप इसको इकोनॉमिक प्रोग्रेस बोलोगे आपको घर में दस भरपूर अनाज है लेकिन उस अनाज की वजह से आप बीमार हो रहे हो तो क्या आप इसको इकोनॉमिक प्रोग्रेस बोलोगे नहीं तो हमें ये चीज़ें रखनी है तो जब भी कोई इंडस्ट्री होगी तो उसमें सोसाइटी में भी इम्पैक्ट देखना पड़ेगा इन्वायरमेंटल भी इम्पैक्ट देगा इकोनॉमी तो ग्रीन इकोनॉमी आने क्या कि कोई भी प्रोडक्ट करते वक्त आपको इस इतना ध्यान रखना है कि इसका इन्वामेंट एक्जिस्ट कम हो और इस और इसका जो आप नेचुरल रिसोर्स यूज करें वो केयरफुली केयरफुली यूज़ करना है इसका और आपको इस प्रोडक्ट जो सोसाइटी के लिए और जो इकोनॉमी जवाबल है वो इसके लिए हम ग्रीन इकोनॉमी देते हैं तो जो मैग्जीम जो कंट्रीज है तो अभी वो इंडस्ट्रियल इकोनॉमी नहीं चाहते इंडस्ट्रियल इकोनॉमी आप इंडस्ट्रियल इकोनॉमी को बदल नहीं सकते लेकिन अभी ये सारे जो लोग हैं कि सोसाइटी है वो ग्रीन इकोनॉमी की तरफ जा रही है अगर कोई इंडस्ट्री भी आपको डालनी है तो उसको आप ग्रीन इकोनॉमी के एंगल से आप उसको देखा जा रहे हैं क्योंकि इसके वजह से ही हम जो सारा हमारे इकोसिस्टम सिस्टम है इन्वामेंटल सिस्टम है अब सारी ह्यूमन ह्यूमन लाइफ है वो डिपेंड रह सकती अदरवाइज हम सारे खतरे में आ जाएँगे तो अब भी ग्रीन इकोनॉमी यानी इंडस्ट्री के वजह यहाँ आप भी इंडस्ट्री नहीं सीमित नहीं है ग्रीन इकोनॉमी आपके हर एक हर दिन के हर मिनट के हालचाल में व्यवहार में आपकी आती है जाने देखिए अगर आप प्लास्टिक के वजह अगर आप प्लास्टिक के वजह कपड़े की थैली इस्तेमाल करोगे कपड़े के जो क्या बोलते हैं बैग इस्तेमाल करोगे तो उसके डायरेक्टली आपका कॉन्ट्रीब्यूशन ग्रीन इकोनॉमी आ जाएगा अगर आप और कपड़ा इस्तेमाल नहीं करते कपड़े की बैग इस्तेमाल नहीं करते और आप प्लास्टिक की बैग इस्तेमाल करते हो तो आप डायरेक्टली इन्वामेंट के ऊपर इंपैक्ट कर रहे हैं तो हा आपके भी हर एक हर एक मिनट के व्यवहार में हर दिन के चाल चलन में आप ग्रीन इकोनॉमी कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं तो इस तरह का अगर आप खुद से चालू करोगे अगर आप खुद से चालू करोगे तो एक बड़ी बड़े आगे जाके डिवाली रिवॉल्यूशन हो जाएगा तो आपको जानना है कि हर एक आप जो चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हों किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हों क्या इस्तेमाल कर रहे हूँ अगर आप इसको एक अवश्य से ध्यान दे रखोगे तो इंडिया की ग्रीन इकोनॉमी की तरफ काफ़ी फास से जा सकता है काफ़ी अच्छे तरीके से अच्छे तरीके से और काफ़ी फास्ट जा सकता है तो आपको ये बात समझ नहीं डॉक्टर साहब बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से हम पर्यावरण के बारे में जो बातें हमने पहले सुन रखी थी वो बिल्कुल अलग है और आपने जो अकाउंटिंग के बारे में बताया इकोलॉजी के बारे में बताया वो बहुत ही अलग और बहुत ही नए कॉन्सेप्ट के साथ आपने बताया और बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम्पल देकर आपने बताया कि किस तरह से हम कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं और किस तरह से हम लोग नहीं करते हैं वो भी आपने प्लास्टिक के बैग्स के एग्ज़ाम्पल दिए आपने उस चीज़ को समझाया जितना हम अपने आदतों में बदलाव करेंगे उतना ही हम चाहे तो प्राकृति को हेल्प भी कर सकते हैं और अपनी ही आदतों के कारण उसको नष्ट भी कर सकते हैं ये हमारे हाथ में है और भी बहुत सारी बातें इस तरह की हम लोग आगे जानेंगे डॉक्टर पाटिल जी हमें इस पर बहुत ही अच्छी तरह से बातें बताएंगे और उनका रिसर्च भी इसी पर चल रहा है और इसी पर वो रिसर्च कर रहे हैं उद्योग इकोलॉजी के बारे में इंडस्ट्रियल इकोलॉजी के बारे में तो हम लोग आगे और भी बहुत सारी बातें अच्छी अच्छी डॉक्टर पाटिल साहब के साथ सुनेंगे तो आज के लिए बस इतना ही अगले एपिसोड में कुछ नई बातें लेकर आएंगे और आज के इस कार्यक्रम में डॉक्टर पाटिल जी जुड़कर बहुत ही अच्छी बातें हमें बताए इसलिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो माधव 190.4 एफएम सुनते रहो मुस्कराते रहो जन्मों से प्यासी न जरिया हाँ जाके पाया है शिव सावरिया तिरसठ जन्मों से प्यासी जरिया, अब जाके पाया है शिव साबरिया पल के बिछाई है राहों में ले लो हमें gul gul sar mein gul gul sar